आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी मेरा गाँव मेहरा चल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का एवं ग्रामवासियों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं 18 मार्च दो को शिरो में खंडलवाल छात्रावास में एक बहुत ही सुंदर कृषि मेले का आयोजन किया गया था उस मेले के बहुत सारे विशेषता मैंने आपको सुनाया भी है और वहां का जो स्टेज प्रोग्राम था जिसमें खास मंत्री जी और जिला प्रमुख और कलेक्टर साहब और आत्मानिदेशक इन सभी की बातें आपने सुनी कि इस मेले का उद्देश्य क्या है किसानों तक जानकारी पहुंचाना उस कार्यक्रम के पश्चात शाम में एक बहुत ही सुंदर सेशन हुआ जिसका नाम था प्रश्नोत्तरी जी हाँ प्रश्न प्रश्नोत्तरी में बहुत ही अच्छे बात जो है किसानों के फायदे की बातें आ गई है उसमें तो मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को बहुत ध्यान से सुने हो सकता है कि जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न आपका हो सकता है जैसे हमारे किसान भाइयों को रेवदर के आसपास में जड़ गलन रोगों की समस्या बनी रहती हैं कहाँ कहाँ पानी की कमी रहती है तो इन सभी चीज़ों को जो है इस प्रश्नोत्तरी के सेशन में क्लियर किया गया है और यह सेशन बहुत ही सुचारू रूप से प्रकाश कुमार गुप्ता जी ने किया और बहुत ही सुंदर प्रश्न उन्होंने पूछे और प्रश्न के जो सही जवाब दिए उन किसानों को एक टॉर्च गिफ्ट में दिया गया तो ये भी बहुत ही अच्छा मनोरंजन भी रहा तो मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ी सी आवाज़ शायद ज़्यादा है या डिस्टर्बेंस हो सकता है लेकिन इस सेशन को आप ध्यान से सुने किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुने हो सकता है कि आपके मन में जो प्रश्न हो आपकी जो समस्या है उसका बिल्कुल समाधान आपको बहुत ही सुंदर ढंग से सटीक ढंग से मिल पाए बहुत ही अच्छी तरह से आपका समाधान हो सकता है तो इसीलिए सुने, आप सुना है रेडी मोदी हैं पॉइंट फोर 90.4 एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो दो वाओ, तो बड़ी अच्छी योजना बड़ा अच्छा है देखें जरा बता सकते हो तीन लाख तक तीन लाख गलत उत्तर है ऐसे नहीं चलेगा बावन हजार पांच सौ बावन हजार पांच सौ यहां आ जाओ यहां आ जाओ बावन हजार पांच सौ सही उत्तर आपका नाम बता दो यहां लिख रहे साइन कर लेना ये लो लेकिन ये इनाम इनको इनाम देते हैं ये वाले 20-50 50 टॉर्च मंगाई 50 टॉर्च मंगाई ताकि सब लोग लेके जाए टॉर्च सुनो भाई ये इनाम प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है किसानों के लिए है कोई भी अपना सुपरवाइजर डबल या स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी का हो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा थैंक यू सरकार आदेश है यदि वो पास भी बैठा है तो निकल के बाहर आ जाओ क्योंकि वो कान में भी नहीं बताएगा है <laughs> ना इससे गलत हो जाएगी तो पानी बचाने की एक और योजना देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं खेत में खेत तलाई एक छोटी बाल्टी की तरह है जिसमें पंद्रह बीस लाख लीटर पानी आ जाता है। और यदि इसको खोदोगे खेत में तो दो फायदे बरसाती पानी यदि खेत तलाई में भर करके और नीचे जाता है तो हमारे कुएं को रिचार्ज होता है। दूसरा यदि आपने इसमें पॉली मल्च लगा लिया तो बावन की जगह आपको पिछहत्तर हजार मिलते हैं वो पच्चीस रुपए और भी मिलते हैं इसके पॉली मल्च लगाने के ताकि पानी कहीं रिसे नहीं सिंचाई में पानी की दूसरी योजना पाइप पाइपलाइन बिछाने पर अनुदान दिया जाता है पाइपलाइन पर कितने रुपए रुपए रुपए पूछना है कितने एक किसान को कितने अधिकतम रुपए ओम जी आगे आ जाओ पंद्रह हजार रुपए पंद्रह हजार रुपए बिल्कुल सही उत्तर ओम जी बाहर निकलो कृषक मित्र भी अलाउड नहीं है कृषक मित्र कौन है यहाँ बाहर आओ <laughs> कृषक मित्र तो यार कृषक है नहीं नहीं है में तो अलाउड है भाई कृषक में तो तो कृषक ही है यार हमारा हमारे ऐसे नहीं था था ओम जी प्लीज बाहर आओ देखो ये मत कहना कि दोस्त को दे दिए टॉर्च इन्होंने जवाब दिया आज सही जवाब दिया टॉर्च लाइए साहब ये देखिए इनके टॉर्च का रंग भी बहुत अच्छा है ताली हो जाए एक बार आपको फोटो लो, लो। ओम जी के साथ तो फोटो खींचो मेरा अब देखो पानी की चीजें तो आपको पूरी पूरी आनी पड़ेगी भाई पानी की चीजें अब क्या चलो रुपये नहीं पूछता प्रतिशत पूछ लेता हूं प्रतिशत आसान होता है ऐसे टप मार देना तैतीस परसेंट चालीस परसेंट अस्सी परसेंट पचास परसेंट तो कोई सा लग भी सकता है, है? बूंद बूंद सिंचाई परियोजना में दो तरह के अनुदान है लघु सीमांत किसान को ज्यादा प्रतिशत पैसा मिलता है और बड़े किसान को कम पैसा मिलता है बोंद बोल सिंचाई परियोजना में कितने प्रतिशत अनुदान है हाथ खड़ा करो <laughs> ऐसे बोलोगे तो नहीं मिलेगा एक दो इधर इधर भी है चलो आप बताओ यार इधर आओ पचास से साठ परसेंट ऐसे कोई तुक्का थोड़ी चलेगा पचास से साठ परसेंट ऐसे नहीं चलेगा सर लघु और सीमेंट कर सको सेवेंटी परसेंट और और सामान्य को? को 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट बिल्कुल सही सही जवाब लाइए इनको पकड़िए इनको लिखवा लीजिए ना टॉर्च टॉर्च दीजिए ये पीले रंग की टॉर्च ये बहुत काम की चीज है जेब में रख के रात को निकल जाओ तो बड़ी काम आएगी थैल उल्टे लगाए हुए हैं इनको खोलोगे और वो हटा के वापस लगाओगे जब चले तो ये तालियां बहुत अच्छा बताया आप क्या कृषक मित्र क्या कृषक मित्रों वेरी गुड हमारे कृषक मित्र हैं भाई वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया यदि कृषक मित्र प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे किसान हैं। हैं? लेकिन सारे कृषक मित्रों को मैं पूछूंगा ही नहीं एक बहुत आसान सवाल पूछ लेता हूं और ये 100% सारे लोग इसको बताएंगे यदि सारे लोग ना बताएंगे तो मेरी यहां नौकरी बेकार है आज की आजाद बर्खास्त हो जाना चाहिए क्यूं इतना आसान सवाल है ठीक है हाथों हाथ बर्खास्त करने की मुझे अर्जी लिख देना गवर्नमेंट को क्योंकि ये कृषि विभाग यदि इतना सवाल नहीं बता पा रहे किसान तो इसका मतलब कृषि विभाग काम ही नहीं कर रहा सवाल सुनो कितना आसान है ऐसी खाद जिसको कैचुए बनाते हैं क्या बोलते हैं <laughs> एक मिनट यार ये सच में मैं तो बर्खास्त होने लाएगी <laughs> नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा ऐसी खाद जिसको कैचुए बनाते हैं आरो में पीछे आरोप पीछे वाले रह जाते हैं ऐसी खाद को क्या बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट सही जवाब वर्मी कंपोस्ट ताली तो लाओ भाई था वर्मी कंपोस्ट मैं वर्मी कंपोस्ट का जैसा आसान सवाल मैंने क्यों पूछा मेरा आपसे एक निवेदन ये है बहुत ही बेहतरीन प्रकार का खाद है ये और हमारे जिले की ऐसी क्लाइमेट है कि इसमें ये कैचुआ खूब अच्छे से पनप सकता है यदि किसान इसमें जरा से भी मेहनत करे सवाल तो ये भी आसान है देखो हमारी एक बहुत बेहतरीन किस्म है सिंदूरी हमारी फसलें हैं ना गेहूं चना जौर आयड़ा ऐसे इनमें भी किसी में फसलों के नाम उसके प्रजाति के नाम होते हैं। इसी तरह एक प्रजाति है सिंदूरी जहां हम ये देना है कि वो किस फसल की किस्म है कृषक मित्रों तुम सारे इनाम ले जाओगे तो मेरे किसान कहां से देंगे सिंदूरी आपको अनार अनार बिल्कुल सही जवाब सिंदूरी अनार की बहुत बेहतरीन किस्म है बिल्कुल सही जवाब और ये दिखे इनाम अनार की कंधारी जो किस्म हुआ करती थी कंधार से आती जिसमें लाल अनार निकलता था आपको ध्यान है उसी को हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने ब्रीड करके निकाला है अंदर से वो एकदम लाल निकलता है और सिंदूर जैसे कलर का होता है उसका नाम रखा गया है सिंदूरी और ये किस्म हमारे सिरोही जिले के किसान बहुत ज्यादा लगा रहे हैं वो किसान कहा गया आपने लगाई है किस्म है दिखाई है।, दिखाई है।, दिखाई है अच्छा अच्छा तो तो फिर मेरे दो चार अनार पक्के? है? इनाम भी तो दिया है। <laughs> बात की तो चलो सवाल बताओ। और उनका कहना है कि मेरा सवाल इसी पे पूछा जाए हालांकि ये सवाल कठिन है उनका कहना है कि जैसे आपका एक हेक्टेयर का खेत है एक हेक्टेयर क्षेत्र है आपका खेत है और आपको एक मिट्टी का नमूना टेस्ट करवाना है तो उस खेत में नमूना सही हो इसके लिए उसे कितने स्थान से लेकर एक जगह इकट्ठा करना चाहिए कितने स्थान से ओम जगह का नाम हो चुका है आपका ही नाम हुआ अभी तक नहीं हुआ गलत हुआ तो दूसरा नहीं पूछूंगा <laughs> बताओ दो तो तीन जगह की थोड़ी थोड़ी लेके इकट्ठा गप नहीं चलेगी बैठ जाओ बिल्कुल भी गलत चार भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं चलेगा जाओ आपको पीछे पीछे भाई, पीछे भाई वाले रह जाते हैं कृषक मित्र तो नहीं आप। तो नहीं हो। तो आप आप हो हो यार वो बहुत देर से रह गए उधर यार उधर जाते नहीं अरे तीन लोग क्यों बता रहे हो एक बताओ कोई पांच जगह गलत हाँ पांच जगह गलत, गलत। सात जगह पे अरे यार सारे ही जगह थोड़ी चलेगा सारे गलत <laughs> सारे गलत लो बबलेश आपकी बात ध्यान से सुनी नहीं इन्होंने एक है कोई और अरे क्या बता एक दो तो, एक दो तो संख्या ही तो रह गई है है वो में में की की यीस हाँ। yes, बैठ जाओ बैठ जाओ मैं ये कह रहा था चलो बता दो चार बैठ जाओ मैं कह रहा था बबलेश से कि ये बड़ा कठिन सवाल है तो बबलेश ने मेरे से ये कहा डॉक्टर बबलेश ने कि नहीं साहब मैंने आज की आज ही बताया है <laughs> नहीं क्यों नहीं बता सकते हो? ऐसा सवाल जो कोई नहीं बता पा रहा है मैं ओम जी से पूछूंगा बाद में हाँ बताओ चलो आ गया आ जाओ करीब करीब आ जाओ आठ से दस जगह से आठ से दस जगह का अलग अलग लेके उसको एक जगह करके उसके चार भाग करके सामने का हटा के फिर मिला के फिर चार भाग करके फिर सामने का के फिर मिला के ये इसका स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड है ये आपने चार बताया था आठ से दस जगह चेपार हम एक्चुअली चेपाराम ने चेप दिया तो वो चिप गया बाकी पता अच्छा चलो चलो तो देखो वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो सामने थे आपके दिमाग में ये ध्यान रखें कि यार ये हमारे जीवन में हमारी खेती के लिए जरूरी चीजें हैं और प्रश्न के रूप में वो फिर सेट हो जाते हैं दिमाग में अब ये आठ से दस जगह से लिया जाना है ये बात अब आपके दिमाग में सेट हो जाएगी सामान्यतः किसान क्या करता है एक नमूना ले, ले मारा डाला उसमें में के आ गया मान लो उस जगह एक भैंस ने कभी गोबर कर दिया हो है ना और वो गोबर सड़ गया हो तो वो नमूना तो बिल्कुल बेकार हो गया ना कि वो लेबोरेटरी कहेगी आपके यहाँ घना खाद है और आपके यहाँ कोई खाद नहीं इसलिए वो दस जगह से लिया जाता है ताकि मान लो कहीं ऐसा हो भी जाए तो एक रिप्रेजेंटेटिव नमूना उठ के आवे हाँ साइंटिस्ट पबलेश हमारे यंग साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं जो अभी अभी आए ये वो साइंटिस्ट हैं जो कॉलेज से पढ़ के आए और इनकी तनख्वाह एक लाख रुपए है ये मृदा के जिले में मृदा के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बबलेश जितनी भी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाएं चल रही हैं चाहे रेवदर्गी उस पर यही वैज्ञानिक है ऐसे ही जैसे आई बन के आता है ना कलेक्टर सीधा इस तरह के हैं ये या अधिकारी यार बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हो बता नहीं पाएंगे। चलो, भी लगा रहा कि आपका जो फल फूल प्रतियोगिता थी उसके रिजल्ट बनाए जा रहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो रिजल्ट भी आपको उसके इनाम भी दिए जाने तो कोई दस मिनट आपके और लूंगा और आपको कुछ और बातें भी अपन बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा हूं मान लो आपके खेत में जिंक तत्व की कमी हो जाए किसकी जिंक तत्व की कमी हो जाए तो कौन सा खाद खेत में डालोगे कितनी मात्रा में नहीं पूछ रहा किस खाद का नाम पूछ रहा हूं भाई आप लोग गलत बता देते हो यार जवाब आप फिर आपका रह जाता करते हो खेती करते हो? केराल केराल हो खेती करते करते करते खेती खेती क्या? क्या केरल केरल में। अच्छा चलो बताओ सल्फेट सल्फेट सल्फेट बिल्कुल सही खा। जिंक एक कहा आता है जिंक को बिल्कुल दो इनको हमारे चौधरी साहब को तो मोटा इनाम दिया सरकार ने पच्चीस हजार का <laughs> इसलिए मैं इनता इन्हें सारे सवालों का जवाब बताया मुझे पता है इन्हें सारे सवालों के जवाब पता है मगर मैंने इनसे पूछा तो पच्चीस टॉर्च एक ही जगह हमारे कुछ किसान हमारे बराबर नॉलेज वाले हैं लगभग उन्नीस बीस ओम ओमजी भी हमारे ऐसे वैज्ञानिक किसान हैं हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक चार जीरो तीन सात राजस्थान की एक किस्म है राज चार जीरो तीन सात भगूत जी से बिल्कुल नहीं पूछूंगा क्योंकि रोज बेचते हैं <laughs> रोज बेचते आपको इस किस्म की फसल का नाम बताना है जिन लोगों को मिल गया वो नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं पीछे ले गए बेचारे पीछे वाले पीछे वाले आप पीछे बैठे क्यों हो यार पीछे मत बैठो गेहूं गेहूं अंदाजो बोई आपने कभी कब बोई भाई बोही वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चालीस सैतीस गेहूं की नई किस्म है लो एक फोटो सर आपका तो फोटो खींचते खींचते प्रश्न है हमारे यहां पर दो एफ रेडियो स्टेशन हैं, दो एफ रेडियो स्टेशन हैं हमारे जिले में जो किसानों के कार्यक्रम चलाते हैं एक ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी वो माउंट आबू से चलता है एक रेडियो मधुबन जिस पर ये आए हुए हैं ये आबू से चलता है ईमानदारी से मुझे उन किसानों के नाम जानने हैं खड़े होकर हाथ जो इनका कोई भी प्रोग्राम सुनते हों, तो उन्हें टाइम बताना पड़ेगा इतने बजे से इतने बजे आता है दोनों में से किसी का है कोई एक यार नहीं ऐसे नहीं आपको बताओ कौन सा आकाशवाणी या मधुबन बिल्कुल गलत हाँ यारो सुनो एक मिनट बताओ सात से आठ शाम को कौन सा मधुबन सही है सही है आ जाओ आ जाओ आ जाओ <laughs> कोई तो व्यक्ति है जो रेडियो मधुबन सुन रहा है आप हाँ कोई बात नहीं स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं लो रेडियो मधुबन को मैं आमंत्रित करूंगा कि दो मिनट बताएं वो अपने प्रोग्राम कब कब से कभ तक और क्या आता है उसमें बताओ उसमें किसानों का प्रोग्राम आता है जैसे कि आज विशेष रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात कर रहे थे सभी लोग तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे किया जाता है और उसमें जो खाद बनाया जाता है जैविक खाद उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है और जैसे की गौमूत्र से कैसे खाद बनाया जाता है केचवे से कैसे खाद बनाया जाता है गोबर से कैसे बनाया जाता है और जो सिंपल सिंपल टेक्निक्स है जो ऑलरेडी किसान कर रहे हैं उनके अनुभव भी उसमें हम लोग सुनाते हैं और साथ ही साथ हम लोग विशेषज्ञों को डॉक्टर प्रकाश कुमार गुप्ता के फफुंद के जो पाँचे प्रकार के जो फफुंद है बैक्टीरियाज है उसका कैसे आप यूज कर सकते हैं उसका सीरीज बना के भी उसमें हम लोग चलाते हैं रेडियो मधुबन बहुत अच्छे कृषि के प्रोग्राम चलाता है आप लोग रेडियो यदि सुनते हो तो आप उसको सुन सकते हैं आँ... राधनपुर एक एरिया है वहा रमेश करके एक व्यक्ति है बुजुर्ग व्यक्ति खेती करता है रेडियो खेती में ही सुनता है सुन सुन के उन्होंने जैविक खेती का प्रयोग किया और फोन करके बताया कि मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है चार से पांच में उसने फोन करके बताया था परसों सवाल तीन हैं तीन हैं बहुत सुंदर है यदि उदय दीमक हो जाए जमीन में यदि दीमक हो जाए और उसको जहर से ना मारना हो क्लोरोपायरिफॉस से ना मारना हो जो वो किसान हैं जिनको इनाम मिलने वाले हैं उन्हीं उन्हीं को रोक रहा हूं सवाल ये था कि हमें अब जैविक खेती करनी है जहर को कम करना है उदयी लगती है तो आप क्लोरोपरीफ चलाते हो पहले एल्ड्रिन चलाया करते थे लेकिन अब एक ऐसी दवा आ गई है जो जहर नहीं है और उदय को जमीन में खत्म कर देती है नेम नेस्तरामुद उसका यार कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाए हो सही आपके पास कोई ऐसा आदमी तो नहीं बेटा जो बता रहा हो चीजों को देखो बाबा से पूछते बाबा से नीम का तेल ए? नीम का तेल नीम का तेल नहीं मारेगा नीम को तो पूरी खा जाती है दीमक चेयर नहीं लगाना हो तो मतलब गलिए लाके मिट्टी में लगा के मतलब चारों तरफ लगा दो तो उदय को पूरी खत्म कर दे बहुत अच्छी दवा है बहुत अच्छी तरीका बता रहे हैं, लेकिन मैंने दवा का नाम पूछा है सुनो इन्होंने भी एक बहुत अच्छा तरीका बताया है लेकिन मैं दवा का नाम पूछ रहा हूँ दवा का नाम मक्की के बोलने बहुत अच्छी बात है ये एक तरीका है उदय को खत्म करने का घड़े में नीचे छेद करके उदय की ये बहुत अच्छा तरीका है जो मेरे भाई बता रहे हैं वो गलत नहीं है एक घड़े में नीचे छेद कर लिया जाता है घड़े को जमीन में गाड़ देते हैं ऊपर उसका मुंह ऊपर रहने देते हैं मक्की का जो वो होता है दाना निकलने के बाद क्या बोलते हैं उसे उसको पानी में रात भर भिगो लेते हैं और उसके बाद वो घड़े के अंदर रख देते हैं और उसमें दीमक आ जाती है उसे मारा जा सकता है लेकिन मैं पूछ रहा हूं दवा तरीके नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूं जहर की जगह एक ऐसी दवा आई है जो जैविक रूप से दीमक मार सकती है बताओ फॉरेट पाउडर फॉरेट तो जहर है बहुत तगड़ा गलत फेमी में मत रहना चलो तो तुम ही बताओ यार कोई नहीं बता रहा पपुंधे मित्र डरमा नहीं मारती है ट्राइकोडरमा जल गलन रोक रोकती है जड़ गलन रोकती है ट्राइको डरमा सर जैविक खाद जैविक खाद का नाम बताना पड़ेगा एंडोसल्फान एंड जहर है एंडोसल्फान का घोल का घोल भी नहीं करेगा कुछ भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं बता पाया है इसलिए आज ये सवाल महत्वपूर्ण है आप क्या कृषक मित्रों कृषक मित्रों आप लोग कहो तो कृषक मित्र से पूछ लें ले नहीं आप एक नाम ले चुके हो नहीं नहीं नहीं। कोई नहीं लिया चलो बताओ भाइयों उस दवा का नाम है मेटाराइजियम मेटाराइजियम वेरी गुड आप नोट कर लो बहुत अच्छी नई दवाई है नाम है मेटाराइजियम यह बिल्कुल ट्राइकोडर्मा की तरह पाउडर आता है गोबर की 100 किलो खाद में मिला के खेत में बखेर के इसको जमीन में मिला दो ये जमीन में सफेद लट और दीमक दोनों को खत्म कर देता है जबकि रेवदर में तो सफेद लट की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है जो दौर तालियां बजाओ सारे लोग इस सवाल का जवाब के लिए हाँ एक हाँ एक सेकंड 100 किलो गोबर की खाद में ढाई किलो मेटाराइजियम मिला के किसी छाया में रख दो बोरी के टाट से ढक दो पानी का पांच सात दिन उसमें छीटा दो क्योंकि ये फंगस है उसके अंदर उगाएगी उसके बाद इसको ढाई किलो को एक हेक्टेयर क्षेत्र में यहां पर आबूरो पिंडवाड़ा में चार बीगे में और इधर वाले क्षेत्र में सवा छह बीघे में मिला के और जमीन में मिला दो ये बड़ा अच्छा प्रश्न था सबसे ज्यादा समस्या कर रहा है जमीनों में सबसे ज्यादा समस्या कर रहा है नेमेटोट आपके टमाटर से लेके बैगन से लेके जमीन में गांठें बन जाती हैं। इनको कहते हैं निमे निटोड सुना है आपने इनका नाम सुना है ए? ये तो बड़ा कठिन सवाल हो जाएगा जब निमेटोड ही नहीं बता तो दवा तो कैसे बताओ चलो ये सवाल मैं भूत से पूछता हूं इनको यदि ये बता देंगे तो इनको मैं टॉर्च दे दूंगा हंड्रेड निमेटोड को मारने का भी एक जैविक दवाई आई है बाजार में नई जो आपके टमाटर में तो सभी टमाटरों में ये नुकसान करता है इसको रोकने के लिए लोग गेंदे के फूल भी टमाटरों में लगाते हैं ये बहुत खतरनाक है अब अंडी में भी आ गया बैगन में भी आ गया उस जैविक दवाई का नाम बताओ बाबूजी जी तो हाथ खड़ा ही नहीं कर रहे <laughs> उस जैविक दवाई का नाम बताओ जो बिना जहर निमेटोड को मार देता है है क्या आप से बताओ आप क्या हैं जैविक खेती के आदमी हैं उत्पाद बनाते हैं पक्का मनीष नाम है आपका और आप जैविक के आदमी हैं व्यापारी हैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा आपको पता है हंड्रेड परसेंट बताए इनसे नहीं पूछूंगा क्योंकि ये तो दुकान पे उसको बेच रहे हैं आजकल इसलिए नहीं बूझूगा पैसिलो नाम है लिख लो आप कागज लिख पैसिलो माइसिस एक ऐसा जैविक उत्पाद है जिसको जमीन में मिलाने के बाद यह जमीनों से नेमेटोड को खत्म कर देता है जैविक खेती में नेमेटोड को मारने की दवा है पेसिलोमाइसिस क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं दे पाया इसका मतलब यह है कि कृषि विभाग बेहतरीन काम नहीं कर रहा है यदि कृषि विभाग अच्छा काम कर रहा होता तो आप तक आज से पहले यह सूचना पहुंची होती आपने यह सुना है हम एक रिपब्लिक टू पब्लिक कार्यक्रम चला रहे हैं आज उसका लॉन्च हुआ आपकी ये समझ में आया क्या ये चीज क्या है समझ में आया क्या आपके ये चीज क्या है नहीं मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा इन्हीं चीजों को जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं इन्हीं चीजों को आप तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम है इसमें आपका टेलीफोन नंबर यदि दर्ज हो गया तो हर पांच दिन सात दिन में एक आठ से दस मिनट का एग्रीकल्चर का वीडियो आपके मोबाइल मोबाइल पर पहुंचेगा और वो इन्हीं वैज्ञानिक जानकारियों को आप तक पहुंचाएगा फ्री में बिल्कुल फ्री में मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम से जुड़ने का इस कार्यक्रम से जिसको मैंने अभी आपको बताया है प्रश्न सुनिए क्या है प्रश्न सुनिए आज एक कार्यक्रम रिपब्लिक टू पब्लिक लॉन्च किया गया है वो आपके मोबाइल फोन पर वीडियो सेंड करेगा आठ से दस मिनट का जिसमें खेती की जानकारी होगी प्रश्न सुनिए क्या है प्रश्न यह है आप इस कार्यक्रम से किस तरह जुड़ सकते हैं मुझे जुड़ना है इस कार्यक्रम से तो क्या करना होगा कोई बताओ आप बताओगे आपने पहले नाम तो नहीं लिया नहीं लिया सर ग्राम पंचायत में सर मतलब पीली वो बुक है उसमें अपना अपना वो नंबर मतलब बिल्कुल बिल्कुल आ आ गए इस कार्यक्रम से जुड़ने का सरल तरीका यह है कि आपके ग्राम पंचायत में एक पीली किताब रखी गई है पीली किताब इसके ऊपर है दिखाओ ये किताब आपके एक ग्राम पंचायतों में रखी हुई है इसके अंदर ये आपके टेलीफोन नंबर की एंट्री है यहां आपको अपना नाम टेलीफोन नंबर दर्ज कराना है ये कागज फट करके जब पूरा हो जाएगा तो हमारे जिला स्तर पर आ जाएगा ये सफेद वहीं रह जाएगा ये हमारे सुदर्शन जी आए थे ना उनको दे दिया जाएगा और ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे जो जो जुड़ जाएगा उस उसके टेलीफोन पर वीडियो आने शुरू हो जाएंगे आ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने पेसिलोमाइसिस देखो तीनों फंगस चार चार फंगस ट्राइकोडर्मा जो जलगलन गलन रोक कर रोकता है बावेरिया पेसिलोमाइसिस और मेटाराइजियम ये चारों फफूंदों के प्रयोग का तरीका बिल्कुल एक जैसा है ये पाउडर फॉर्म में आती हैं ये गोबर की खाद के ऊपर पनपती हैं इसलिए इन्हें एक सौ किलो गोबर खाद में ढाई किलो मिलाके पहले उस पर पनपाया जाता है पांच सात दिन और फिर उसको खेत में मिलाया जाता है यह पेसिलोमाइसिस मेटाराइजियम और ट्राइकोडर्मा की तरह ही उपयोग में लाई जाती है लेकिन यह बहुत ही इफेक्टिव है हमारे रघुभाई ने तो बीड़ा खड़ा कर रखा जैविक खेती का भाई रेडियो मधुबन आप रघु को भी बुला लेना हम आपसे सीखेंगे और आप हमें है ना तो, क्योंकि ये रेडियो हम ये रेडियो मधुबनी ब्रह्मा कुमारी भी एक महाअभियान चलाने की क्षमता रखते हैं पूरे हिंदुस्तान में इनके सेंटर हैं यदि इनके यहां से कोई बात जाएगी तो वो लाखों किसानों तक पहुंचेगी लाखों लाखों किसानों तक पहुंचेगी जीरे की एक किस्म है चार नंबर जी फोर जीसी सी चार नंबर इसका नाम है गुजरात क्यूमिन चार प्रश्न है इस ये किस्म केवल एक किसी विशेषता के कारण पूरे एरिया में प्रसिद्ध हो गई इसमें केवल एक विशेषता ऐसी है जो दूसरी जीरा किस्मों में नहीं है प्रश्न यह है कि वो विशेषता क्या है क्या है ओम जी बताएंगे तगुआई आप बताएंगे ओम जी ब... ओम जी आप एक इनाम ले चुके हो यार एक इनाम वाले किसान को नहीं पूछ रहा हूँ पीछे जी जी जीरे की एक किस्म है आप एक इनाम ले चुके हो एक इनाम ले चुके हो आप बताओ जुलसा रोग नहीं आता जुलसा रोग खूब आता है इस किस्म में अब बार खूब जुलसा आया उसने पूरे जीरे की तबाही कर दी जुलसा इसमें खूब लगता है इसलिए ये गलत और कोई और इसमें जड़ ग... जड़ गलन वाली बीमारी नहीं आती आप वैज्ञानिक से सवाल पूछ लेंगे तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा जड़ गलन रोग से रोधी किस्म है इसीलिए प्रसिद्ध हो गई सरमर जो आयोजन देंगे तो हम छोटा इनाम है लेकिन देंगे आओगे सर सर रघु भाई को रघु भाई को इनाम से सर प्लीज जी जिसी चार नंबर जीरे की ऐसी किस्म है जो जड़ गल के मरने वाले रोग के प्रतिरोधी है इसी वजह से ये किस्म इतनी प्रसिद्ध हो गई और पूरे देश में जहां जहाँ भी जीरा होता है वहाँ ये उगाई जाती है एक सवाल आया है हमारे आदरणीय डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जगदीश जी मेघवंशी साहब कह रहे हैं आपको एक ऐसा नंबर दिया गया है पूरे हिंदुस्तान में सवाल ही नहीं पूछा <laughs> सवाल ही नहीं पूछा भाई <laughs> पहले से जवाब दे और साधर सवाल नहीं पूछा जवाब हो गया ठीक है आपने समझ में आ गया सवाल ये टोल फ्री नंबर जिस पर आप टेलीफोन करके अपनी किसी भी समस्या के लिए बात कर सकते हैं वो क्या है आपको आप नाम मिल गया पहले नहीं मिला अठारह सौ एक सौ अस्सी पंद्रह बावन भाज़ो, भाज़ो, भाज़ो। जाओ आप लोग क्या बने बने हल्की सी गलती हो गई हाँ हाँ हाँ यार ये बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर बबलेश जी से आया है बहुत सारी उसके बहुत सारे हम भजन गा रहे हैं खूब सारी प्रचार कर रहे हैं अलग अलग तरह की योजनाएं हमारे बीमे के लिए चली थी मौसम क्या बीमे की योजना थी उससे पहले क्रॉप कटिंग के आधार पर थी लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने एक फसल बीमा योजना चलाई है सवाल ही नहीं पूछा तो जवाब कहां से दोगे वो योजना पूरा और सही नाम बताना है उस योजना का पूरा और सही नाम बताना है जो प्रधानमंत्री जी ने फसल के लिए की आपको मिल गया आपको नहीं पूछा जाएगा वापस ऐसे नहीं पूछा जाएगा आप तो यार नहीं शामिल ही नहीं हो सकते हो किसान बताओ यार आप स... गुरु जी पहले अपना नाम बताओ इधर आओ गुरु जी का नाम बताओ पहले रूपाराम खत्री रूपाराम राम खत्री जी पांच सवालों के जवाब दे चुके हैं जो पांचों के पांचों गलत थे से सवाल पूछा जाए बताओ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये इन्होंने सही बता दिया आपने तो नहीं बताया था इनको आपने तो नहीं बताया तो बता था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बिल्कुल सही बेमौसम बेमौसम खेती जो सब्जी उगाने की है उसके लिए जो संरचना बनाई जाती है जिसमें बेमौसम अपन खेती करते हैं वो उस संरचना को क्या कहते हैं पॉली हाउस, ठीक जवाब आपका सड़ो मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मैं एक जानकारी दे रहा हूँ खाली जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिरोज जिले के अंदर यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है उसके बार बार आपको एक टोल फ्री नंबर की जानकारी के लिए मेरे पास फोन भी आते हैं आपके कई बार लगता भी या नहीं भी लगता है उसके नंबर है टोल फ्री जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिरोई जिले की यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वो है बीमा कंपनी वाली करने वाली कंपनी उसके नंबर है अठारह सौ चार सो डबल थ्री डबल थ्री और थ्री पाँच बार तीन तीन ठीक है ना अठारह सौ चार सो पांच बार तीन तीन तीन डबल थ्री डबल थ्री थ्री वहाँ कॉल करोगे कोई ना कोई ये भी नौ बजे से शाम को पाँच बजे तक की नौ बजे से सुबह से लेके शाम को पाँच बजे तक ठीक है ये आपको जानकारी के लिए फसल बीमा हाँ अगर बीमा कराया है तो ये कंपनी रेस्पॉन्स करेगी नहीं तो नहीं करेगी ठीक है ना आप यूं फोटो खींच के रोज भेजो कोई नहीं देखने वाला तो कटे है और बीमा कंपनी को उसका प्रीमियम गया है हाँ मतलब आपके सुनो मैं छोटी जानकारी देता पकड़ो सुनो आपको फसल बीमा प्रधानमंत्री एक सी मैं जानकारी क्लियर कर दू आपका लोन लिया है पैसा कटा है प्रीमियम कंपनी को गया है जाने के बाद पोर्टल पे जारी होने के बाद में एक नंबर आता है जो आपके मोबाइल नंबर पे पॉलिसी नंबर वो आपके पॉलिसी नंबर होता है उस पॉलिसी नंबर से अगर आपका मतलब प्रीमियम पॉलिसी नंबर के साथ ये आता कितना प्रीमियम कटा किस फसल का कटा और उसका क्षेत्रफल क्या है इतनी जानकारी मैसेज पर आती एस एम एस आता आपके उस समय आपको जान देखना यह एक पट के उसको डिलीट नहीं करें और अगर गलत है बाय चांस आपने सरसों का बीमा हो गया बो जीरा है या गेहूँ बो दिया है और गेहूँ का करना तो संबंधित बैंक में जाकर यह संशोधन करवा सकते हैं वैसर तक है उसकी लास्ट तारीख निकली नहीं हो ठीक है ना लास्ट तारीख से पहले पहले संशोधन हो सकता है लास्ट तारीख निकलने के बाद कोई संशोधन नहीं होगा अगर आपने देगा ठीक है सरसों कट गया सरसों हो जाएगा बाद में जीरा जैसे इस साल एक जीरा खराब हो गया कैसा हमने तो कहा नहीं कंपनी ने कैसे काट दिया या बैंक ने मर्जी से काट दिया तो उसका इलाज नहीं है क्यों आपको जानकारी आपको करनी है और आगे से आपको खुद को एक अंडरटेकिंग देनी बैंक में जाकर क्या मैं ये ये फसल बोई है इसका मेरा बीमा कराया जाए तो ये आपकी समस्या समाधान तब होगा अब कई बार मेरे पास बार बार ज्ञापन भी है रात्रि चौपा में जाता हूँ मैं साहब जीरे की फसल है वो पड़ा पड़ा हिम पड़ा जैसे खराब हो गई मर गई अब मुझे बताओ कि सिरो जिले में हिम तो पड़ा ही नहीं था कभी पिछले दस साल में ही नहीं पड़ा हिम मतलब हिमपात जम्मू कश्मीर है शिमला बमला पड़ता है इसके साथ ये शीतलहर जरूर आई है वो भी एक चार दिन का फेज आया था खाली पाला भी नहीं पड़ा है सर तो उस केस में क्या एकदम नमी पड़ती है तो झुल बीमारी आती है और झुलसा बीमारी आने के साथ वो ओवरनाइट रात में पूरा खेत खत्म हो सकता है अब पंद्रह दिन बाद जनवरी की अब फरवरी मार्च में कह रो सर जीरा खत्म हो गया हमारा अब बीमा होना चाहिए या कुछ फायदा करो तो उस इस केस में कुछ नहीं हो सकता है दूसरी एक इसके अंदर एक फेज और है वेदर बेस्ट इंश्योरेंस का होता है तो वो मौसम के टेम्परेचर वगैरह उसके आधार पर होता हो ठीक है आप सुनो आप सुनो आपको प्रतियोगिता पुरस्कार आप जस्ट देने वाले हैं भाई ठीक है ना प्रतियोगिता जिसने भाग लिया पुरस्कार ले लो लेके जाए आप सभी को पुरस्कार वितरण प्रारंभ किया जा रहा है सरदार सिंह जी दान सिंह जी उत्थम प्रथम पुरस्कार है इनका मक्का में आइए आपके दो पुरस्कार हो गए आज लीजिए सर से सर्टिफिकेट <laughs> ले लो आदरणीय संयुक्त निदेशक कृषि वालाराम जी सोलंकी साहब हमारे बीच में हमारा सौभाग्य सिरोही में ये हमारे सर बहुत सादा समय तक अधिकारी रहे हैं आज संभागीय अधिकारी हैं तीन जिले सर के अंडर में आते हैं आज जालोर में भी अठारह का ही मेला था लेकिन मैंने साहब से सा लड़ाई कर ली मैंने कहा साहब मेरे मेले में आना पड़ेगा आपको और साहब ने इतना प्यार इनका है सिरोही से कि वो सिरोई जिला जालोर का छोड़कर के यहां आए हैं नाथु सिंह जी सरदार सिंह जी उत्थम ये नाथु सिंह जी सरदार सिंह जी ये प्रथम पुरस्कार गोविंद राम जी राम जी सिलदर प्रथम गोविंद राम जी मंशा बन, राम जी सिलदर आप लक्ष्मण राम राम जी लक्ष्मण राम तलसा जी मेन मेण मंडवाय द्वितीय द्वितीय पुरस्कार है तो ये देने वाले श्री राघा राम जी गोगाजी वाडेलीघाराम जी बाघा वाडेली। राम जी बाघा राम जी आपने साहब बुला रहे हैं आपको आपको इनाम देने के लिए बुला रहे हैं साहब आप हमारे जिले के प्रथम हैं सर केला उगाया है इन्होंने आत्मा में ओम जी आप भी आ आजाना अगली बार में है ना जी जी, डोडुआ से कपूराराम जी ओबा राम जी जीरावल कपूराराम जी ओबा राम जी जीरावल Haa. आ, ये द्वितीय द्वितीय द्वितीय हैं कपूरा राम जी ओमाराम जी जीवाजी कलवी जीरावल प्रथम ओमाराम जी जीवाजी कलवी ओमाराम जी, ओमार जी जीवाजी उसका है क्या है हाँ तो आप ले लो ना सर मोरदोस सिंह जी जवान सिंह जी वाडेली प्रथम था हाँ ये जी जवान सिंह तो हाँ। हाँ। ये शेर सिंह जी मगन सिंह जी दातराई शेर सिंह जी मगन सिंह जी दातराई ये द्वितीय द्वितीय साहब से लो द्वितीय जोनू राम जी भलाजी मेघवाल आप यार हैं? द्वितीय आ जाओ आ जाओ द्वितीय पुरस्कार ये खंगारा राम जी रत्ना जी कोहली प्रथम खंगारा राम जी खंगारा राम जी रत्ना जी कोहली प्रथम प्रथम ब्रह्मा कुमारी तपोवन द्वितीय तपवन से ब्रह्मा कुमारी द्वितीय है पुरस्कार हेलो है। राणा राम जी आजाजी भील अमरापुरा प्रथम राणा राम जी हाँ कोट करना था, था। हाँ कोस्ट में लिख देते लेकिन उस लिस्ट में तो होगी लिस्ट में होगी ब्रह्मा कुमारी तपोवन द्वितीय एक और पुरस्कार है ब्रह्म तो जी का ब्रह्मा से एक और राणा राम जी यह तपोवन ब्रह्मा कुमारी जी तपोवन प्रथम अब इनको मैं लिख दूंगा ब्रह्मा साहब आपके लिख दूंगा अलग से कौन कौन सी फसलें आपका एक और है कितने सारे इनाम आप ले रहे हो मगाराम हाँ। जी हो गया बगाराम जी ही जी भील जी राजी भील जी भील नहीं है दूर वाला ही गणेश राम जी रूपा जी माली गणेश राम जी रूपा जी अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गणेश राम जी रूपा जी माली प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम ब्रह्मा कुमारी तपोपन वापस प्रथम और फिर दो प्रथम एक साथ एक करके अच्छा हाय फोटो कितने इनाम इनाम लेंगे एक एक दो दो इनको एक ग्रांट इनाम देंगे अलग से तो ग्रां कुमारी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार किसान भाई बहनों बहुत ही अच्छा सेशन रहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपके जो मन की बात या आपके जो प्रश्न थे आपकी जो समस्याएं थी उसका समाधान 70 से 80 तक शायद खत्म हो हुग गया होगा कि आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है किस तरह से जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सवाल करने के लिए सरकार की तरफ से क्या पहल हो रही है और जो प्रोग्रेसिव किसान जिसको कहते हैं उन्नत किसान है उनके द्वारा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं उनसे मिलकर उनसे जानकारी लेकर भी अपने खेती में आप काम कर सकते हैं जिससे आप भी प्रोग्रेसिव यानि उन्नत कृषि उन्नत किसान बन सकते हैं तो ये सारी बातें हैं आपके लिए और फिर भी अगर लगता है कि कहीं कोई समस्या है तो जरूर हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना नाम और क्या समस्या है वो लिखकर अगर भेजेंगे तो हम उसके बारे में फिर से आपको समाधान देने का पूरा प्रयास करेगा तो किसान भाई बहनों आज के लिए बस इतना ही आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो